शिक्षा का आदर्श इच्छा शक्ति का विकास हमारे देश के लोग शास्त्रीय नियमानुसार जन्म लेते हैं तदनुसार ही खाते पीते हैं और उसी प्रकार विवाह तथा तत्संबंधी कार्य भी करते हैं यहाँ तक कि शास्त्रों के नियमानुसार ही वे मरते भी हैं एक विशेष गुण को छोड़कर यह कठिन नियमबद्धता दोषों से परिपूर्ण है गुण यह है कि अति अल्प यत्न से व्यक्ति एक या दो काम अति उत्तम रीति से कर सकता है क्योंकि कई पीढ़ियों से उस काम का उसे दैनिक अभ्यास होता है इस देश के रसोई तीन मिट्टी के ढेले और कुछ लकड़ियों की सहायता से जो स्वादिष्ट शाक और चावल तैयार कर सकते हैं वह कहीं और नहीं मिल सकता एक रुपये मूल्य के बहुत ही प्राचीन समय के करघे जैसे सरल यंत्र की सहायता से गड्ढे में पैर रखकर बीस रुपए गज की मलमल बनाना केवल इसी देश में संभव है एक फटा टाट और रेड़ी के तेल से जलने वाला मिट्टी का दिया इन्हीं की सहायता से केवल इसी देश में अद्भुत विद्वान पैदा होते हैं क्रूप और विकृत पत्नी के प्रति असीम सहनशीलता तथा दुष्ट और अयोग्य पति के प्रति आजन्म भक्ति यह भी इसी देश में संभव है यह तो हुआ उज्ज्वल पक्ष परंतु यह काम वे लोग करते हैं जिनका जीवन निर्जीव यंत्र के समान व्यतीत होता है उनमें मानसिक क्रिया नहीं है उनके हृदय का विकास नहीं होता उनका जीवन स्पंदनहीन है उसमें आशा का प्रवाह बंद है उनमें इच्छा शक्ति की प्रबल उत्तेजना नहीं है सुख का तीव्र अनुभव नहीं होता न प्रचंड दुख ही, ही। उनका स्पर्श करता है उनकी प्रतिभाशाली बुद्धि में निर्माण शक्ति कभी हलचल नहीं मचाती उनमें नवीनता की कोई अभिलाषा नहीं है और न नई वस्तुओं के प्रति आदर भाव ही है उनके हृदय हृदयाकाश के बादल कभी नहीं हटते प्रातः कालीन सूर्य की छवि कभी उनके मन को मुक्त नहीं करती उनके मन में यह कभी नहीं आता कि इससे अच्छी भी कोई अवस्था हो सकती है यदि ऐसा विचार आता भी है तो विश्वास नहीं होता है विश्वास भी हो तो उद्योग नहीं हो पाता और उद्योग होने पर भी उत्साह का अभाव उसे मार देता है यंत्र चालित अति विशाल जहाज और महाबलवान रेल का इंजन जड़ है वे हिलते और चलते हैं परंतु जड़ है दूसरी ओर वह नन्हा सा क्रीड़ा जो दूर से अपने जीवन की रक्षा के लिए रेल की पटरी से हट गया वह चैतन्य क्यों है यंत्र में इच्छा शक्ति का कोई विकास नहीं है यंत्र कभी नियम का उल्लंघन करने की कोई इच्छा नहीं रखता कीड़ा नियम का विरोध करना चाहता है और नियम के विरुद्ध जाता है चाहे उस प्रयत्न में वह सफल हो या असफल अतः वह चेतन है जिस अंश में इच्छा शक्ति के प्रकट होने में सफलता होती है उसी अंश में सुख अधिक होता है और जीव उतना ही ऊँचा होता है परमात्मा की इच्छा शक्ति पूर्ण रूप से सफल होती है इसलिए वह उच्चतम है शिक्षा किसे कहते हैं क्या वह पठन मात्र है नहीं क्या वह नाना प्रकार का ज्ञानार्जन है नहीं यह भी नहीं जिस संयम के द्वारा इच्छा शक्ति का प्रवाह और विकास वश में लाया जाता है और वह फलदायक होता है वह शिक्षा कहलाती है इच्छा शक्ति संसार में सर्वाधिक बलवती है उसके सामने दुनिया की कोई चीज नहीं ठहर सकती क्योंकि वह भगवान साक्षात भगवान से आती है विशुद्ध और दृढ़ इच्छा शक्ति सर्वशक्तिमान है अधिकांश लोगों में वही आंतरिक ईश्वरीय ज्योति आवृत्त तथा अस्पष्ट होकर रहती है जैसे एक लोहे के पीपे के भीतर दीपक रखा रहता है उस दीपक की थोड़ी सी भी ज्योति बाहर नहीं आ पाती पवित्रता एवं निस्वार्थता का थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते करते हम इस आच्छादक माध्यम को पतला कर सकते हैं अंत में वह कांच के समान पारदर्शी हो जाता है हम दर्पण में अपना मुख देख पाते हैं समुदाय ज्ञान भी उसी प्रकार प्रतिबिंबित वस्तु का ही ज्ञान है भारत में ऐसा कोई भी संप्रदाय नहीं है जो इस बात की शिक्षा देती हो कि हमें शक्ति पवित्रता अथवा पूर्णता कहीं बाहर से प्राप्त होगी वरन सर्वत्र हमें यही शिक्षा मिलती है कि वे तो हमारे जन्म सिद्ध अधिकार है हमारे लिए उनकी प्राप्ति स्वाभाविक है पवित्रता तो केवल एक बाह्य आवरण है जिसके नीचे हमारा वास्तविक स्वरूप ढक गया है परंतु जो सच्चा तुम है वह पहले से ही पूर्ण है शक्तिशाली है ईश्वर तथा मनुष्य में साधु तथा असाधु में भेद किस कारण होता है केवल अज्ञान से बड़े से बड़े व्यक्ति तथा तुम्हारे पैर के नीचे रेंगने वाले कीड़े में भेद क्या है भेद होता है केवल अज्ञान से क्योंकि उस छोटे से रेंगते हुए कीड़े में भी वही अनंत शक्ति विद्यमान है वही ज्ञान है वही शुद्धता है यहाँ तक कि साक्षात अनंत भगवान विद्यमान है अंतर यही है कि उसमें यह सब अव्यक्त रूप में है जरूरत है इसी को व्यक्त करने की हमारा साधारण ज्ञान भी वह चाहे विद्या या अविद्या किसी भी रूप से प्रकाशित क्यों न हो उसी चित्त या ज्ञान स्वरूप का प्रकाश है भेद प्रकारगत नहीं अपितु परिणामगत है नीचे धरती पर रेंगने वाला क्षुद्र कीड़ा और स्वर्ग का श्रेष्ठम श्रेष्ठतम देवता इन दोनों के ज्ञान का भेद प्रकारगत नहीं परिमाणगत है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 भेद बस इतना ही है परंतु है सभी में वही एक शक्ति पतंजलि कहते हैं ततः क्षेत्रिक वत किसान जिस तरह अपने खेत में पानी भरता है किसी जलाशय से वह अपने खेत का एक कोना काटकर पानी भर रहा है और जल के वेग से खेत के बह जाने के भय से उसने नाली का मुँह बंद कर रखा है जब भी जरूरत पड़ती है तब वह द्वार खोल देता है पानी अपनी ही शक्ति से उसमें भर जाता है पानी आने के वेग को बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि वह जलाशय के जल में पहले ही से विद्यमान है वैसे ही हम में से हर एक के पीछे पहले से ही अनंत शक्ति अनंत पवित्रता अनंत सत्ता अनंत वीरता अनंत आनंद का भंडार परिपूर्ण है बस केवल यह द्वार यही देहरूपी द्वार हमारे वास्तविक रूप के पूर्ण विकास में बाधा पहुँचाता है और इस देह का संगठन जितना ही उन्नत होता जाता है तमोगुण जितना ही रजोगुण तथा सत्वगुण में परिणत होता है यह शक्ति और शुद्धता भी उतनी ही अभिव्यक्त होती रहती है और इसीलिए खान पान के विषय में हम इतने सावधान रहते हैं